इंद्र की सुधर्म सभा में इस समय सदा महाराज और घृसेन ही विराजमान होते हैं इन कौरों का राज सिंहासन तो सैकड़ों मनुष्यों की झूठन है उसी पर इनको संतोष है धिक्कार है इन्हें आज से उग्रसेन ही समस्त राजाओं के भी राजा बनकर रहेंगे अब मैं इस पृथ्वी को कौरों से हीन करके ही द्वारिकापुरी को लौटूंगा कर्ण दुर्योधन द्रोण भीष्म वालि दो शासन भूर भुर सभा सोमदत्त शल तथा अन्यानिकौरों को उनके हाथी घोड़े और रथों के सहित मार डालूंगा और वीरवर सांब को उनकी पत्नी के साथ द्वारिकापुरी में ले जाकर उग्रसेन आदि बंधु बांधवों का दर्शन करूंगा अथवा देवराज इंद्र की प्रेरणा से हमें शीघ्र ही पृथ्वी का भार उतारना है इसलिए समस्त कौरवों के साथ उनके हस्तिनापुर नगर को अभी गंगा में डाल देता हूं यूं कह कर क्रोध से लाल आंखें किए बलभद्र जी ने अपने हलका मुख नीचे की ओर किया और चार दिवारी की जड़ में धसाकर खींचा इससे संपूर्ण हस्तिनापुर सहसा डगमगाता सा जान पड़ा यह देख समस्त कौरव व्याकुल चित्त होकर हा हाकार करने लगे और बलराम जी के पास आकर बोले महाबाहु राम बलराम क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए मुसलायुद अपना क्रोध शांत कीजिए और हम पर प्रसन्न होइए बलराम यह पत्नी सहित सांब आपकी सेवा में समर्पित है हम आपका प्रभाव नहीं जानते इसी से हम लोगों के द्वारा आपका अपराध हुआ है आप कृपया उसे क्षमा करें कहकर औरों ने पत्नी सहित सांब को बलभद्र जी के सामने उपस्थित कर दिया भीष्म द्रोण और कृपाचार्य आदि बलराम जी को प्रणाम करके प्रिय वचन कहने लगे तब बलवानों में श्रेष्ठ बलराम जी ने कहा अच्छा मैंने क्षमा कर दिया इस समय भी हस्तिनापुर गंगा की ओर कुछ झुका सा दिखाई देता है यह बलवान और शूरवीर बलराम का ही प्रभाव है तदंतर कौरवों ने बलराम जी के सहित सांब का पूजन करके बहुत से दहेज और नौ वधु के साथ उन्हें द्वारकापुरी भेज दिया द्विविद का बध यदुकुल का संहार अर्जुन का पराभव और पांडवों का महाप्रस्थान व्यास जी कहते हैं मुनियों बलशाली भगवान बलराम जी ने जो और पराक्रम किया था वभी सुने दुविद नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी वानर था जो देवद्रोही दैत्यपति नरकासुर का मित्र था उसने देवताओं से बैर बांध लिया था वह कहता था श्री कृष्ण ने देवताओं के कहने से ही बलवान नरकासुर का वध किया है अतः मैं समस्त देवताओं से इसका बदला लूंगा इस निश्चय के अनुसार वह यज्ञों का विध्वंस और नट लोक का विनाश करने लगा अज्ञान से मोहित होने के कारण उसने साधु पुरुषों की मर्यादा तोड़ डाली और देहधारी जीवों का संहार आरंभ कर दिया वह चंचल वानर देश नगर और गांवों में आग लगाने लगा कहीं-कहीं पर्वत गिराकर गांवों आदि को कुचल डालता था पर्वतों को उखाड़कर समुद्र के जल में डाल देता था और स्वयं भी समुद्र के भीतर घुसकर उसका मंथन आरंभ कर देता था इससे छुब्ध होकर समुद्र अपनी सीमा लांघकर आगे बढ़ जाता और तट पर बसे हुए गांवों और नगरों को डुबा देता था वानर दुद इच्छानुसार विशाल रूप धारण करके खेतों में लोटता घूमता और खेती को कुचलकर नष्ट कर डालता था उस दुरात्मा ने संपूर्ण जगत के विरुद्ध कार्य आरंभ कर दिया था कहीं कोई साध्यय और वषटकारखा नाम लेने वाला नहीं था सब संसार अत्यंत दुखित हो गया था एक दिन रवित पर्वत के उद्यान में बलभद्र जी तथा महाभागा रेवती विहार कर रहे थे उनके साथ और भी सुंदर स्त्रियां थीं बलभद्र जी रमणियों के बीच में विराजमान थे और वे उनके सुयश का गान कर रही थीं इसी समय दुविद भी वहां आया और उनके सम्मुख खड़ा हो उन्हीं की नकल करने लगा वह दुष्ट वानर उन युवतियों की ओर देख देख कर जोर जोर से हंसने लगा यह देखकर बलभद्र जी ने होकर उसे डांटा किंतु उनके डांटने की परवाह न करके वह किलकारी मारने लगा तब बलराम जी ने उठकर बड़े रोष के साथ मूसल हाथ में लिया उधर वानर ने भी एक भयंकर शिलाखंड उठा लिया और उसे बलभद्र जी पर चलाया किंतु उन्होंने मूसल से मार कर उस शिला के सहस्त्रों टुकड़े कर दिए दुविद ने बलराम के मूसल वार बचाकर उनकी छाती में बड़े वेग और रोष के साथ घुंसा मारा यह देख बलराम जी ने भी क्रोध से भरकर मुक्के से उसके मस्तक पर प्रहार किया इससे वह रक्त बमन करता हुआ निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा गिरते समय उसके शरीर के आघात से उस पर्वत शिखर के सैकड़ों टुकड़े हो गए मानो उस पर वज्र गिरा हो उस समय देवता बलराम जी के ऊपर फूलों की वर्षा तथा उनकी भूरि भूरि प्रशंसा करने लगे और बोले वीर आपने यहां बड़ा अच्छा कार्य किया यह दुष्ट वानर दैत्य पक्ष का सहायक था इसने संपूर्ण जगत को संकट में डाल रखा था सौभाग्य की बात है आज यह मारा गया इस प्रकार इस पृथ्वी को धारण करने वाले परम बुद्धिमान बलराम जी के अनेक अद्भुत पराक्रम हैं जिनकी कोई गणना नहीं हो सकती इस तरह इस जगत का उपकार करने के लिए बलराम सहित भगवान कृष्ण ने दैत्यों और दुष्ट राजाओं का वध किया फिर अर्जुन के साथ मिलकर भगवान ने अनेक अक्षौहिणी सेनाओं का वध कराकर इस पृथ्वी का भार उतारा इस प्रकार संपूर्ण दुष्ट राजाओं का संहार करके वो उतारने के पश्चात उन्होंने ब्राह्मणों के शाप को निमित्त बनाकर अपने कुल भी संहार कर अंत में स्वयं भू श्री कृष्ण द्वारिकापुरी छोड़कर अपने अंशभूत बलराम आदि के साथ पुनः अपने आश्रयभूत परम धाम को चले गए मुनियों ने पूछा ब्राह्मण भगवान ने ब्राह्मण के शाप को निमित्त बनाकर किस प्रकार अपने कुल का संहार किया व्यास जी बोले एक समय की बात है पिंडारक नाम के महातीर्थ में विश्वामित्र कणव तथा महामुनि नारद पधारे थे वहां यदुकुल के कुमारों ने उनका दर्शन किया वे सभी कुमार यौवन के मद से उन्मत्त थे अतः भावी की प्रेरणा से उन्होंने जांबवंती कुमार सांब को स्त्री के वेश में विभोषित किया और मुनियों को प्रणाम करके विनीत भाव से पूछा महर्षियों यह स्त्री पुत्र की अभिलाषा रखती है बताइए या अपने पेट से क्या जानेगी वे महर्षि दिव्य ज्ञान से संपन्न थे तथापि यद कुमारों ने उनके साथ छल किया यह देख उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महर्षियों ने यादवों के नाश के लिए श्राप देते हुए कहा यह स्त्री एक मूल पैदा करेगी जिससे संपूर्ण यदकुल का संहार हो जाएगा उनके यूं कहने पर ने पुरी में आकर राजा उग्रसेन को सब हाल कह सुनाया सांब के पेट से मूसल पैदा हुआ उग्रसेन ने उस मूसल के लोहे को कुटवाकर चूंड बना दिया और उसे समुद्र में फेंक दिया वह चूंड एरका नाम की घास के रूप में उत्पन्न हो गया मूसल का जो लोहा था उसे चूंड कर देने पर भी उसका एक टुकड़ा बचा रह गया उसे यादव गण किसी प्रकार वे चूर्ण न कर सके उसकी आकृति तोमर के समान थी वह टुकड़ा भी समुद्र में फेंक दिया गया किंतु उसे एक मत्स्य ने निगल लिया उस मत्स्य को मछेरे ने जाल बिछाकर पकड़ लिया जब उसका पेट चीरा गया तब वह लोहा निकला और उसे जरा नामक व्याध ने ले लिया भगवान श्री कृष्ण इन सभी बातों को अच्छी तरह जानते थे तो भी उन्होंने विधाता के विधान को बदलना नहीं चाहा इसी बीच में देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण के पास अपना दूत भेजा उसने एकांत में भगवान को प्रणाम करके कहा भगवन ओ वसु अश्वनी कुमार मरुद गण आदित्य रुद्र तथा साध्य आदि देवताओं के साथ इंद्र ने मुझे दूत बनाकर भेजा है प्रभु देवगण आपसे जो निवेदन करना चाहते हैं वह इस प्रकार है सुनिए देवताओं के प्रार्थना करने पर आपने जो इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया था उसे आज 100 वर्ष से अधिक हो गए दुराचारी दैत्य मारे गए पृथ्वी का भार उतर गया अब देवता आपसे सनाथ होकर स्वर्ग में निवास करें जगन्नाथ यदि आपको स्वीकार हो तो अब अपने परम धाम को पधारें श्री भगवान बोले दूत तुम जो कुछ कहते हो वह सब मैं जानता हूं इसलिए मैंने यादहों के संहार का कार्य आरंभ कर दिया है